अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड की खंड के चतुर्थ मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है यह मंत्र है आत्मज्ञान का फल बताने वाला आत्मज्ञान का फल बता करके आत्मज्ञान की स्तुति की जा रही है ब्रह्म ही अविद्या अवस्था में अपने विवर्त विविध जगत के आकार के रूप में प्रतीत होता है जो ब्रह्म उसे उसके तात्विक रूप से जो जानता है और ब्रह्म का तात्विक रूप है कि वह सबकी प्रत्येक आत्मा है तो सबकी आत्मा है तो मेरी भी आत्मा वही है मैं भी वही हूँ ऐसा अनुभव ये सारा जगत तथा तो मैं ब्रह्म हूँ सर्विदम अहंच ब्रह्म ऐसी अनुभूति करने वाले को यहाँ पर कहा गया विज्ञानन विद्वान भवते नातिवादी तो उसे अपने वास्तविक स्वरूप को छोड़ करके दूसरा कोई अनात्म पदार्थ प्रतीथि नहीं हो रहा है पदार्थ भावनी स्थिति में है तो अतिक्रमणीय वस्तुअतर का भान न होने से वह अतिवादी नहीं होगा यत्रत्वस्य आत्म अभूत तत्के न इत्यादि श्रुत्यंतर के अनुसार सर्वत्र आत्मदर्शी अतिवादी नहीं होता अद्वैत दर्शन किया जा रहा अति भी एक व्यवहार है वह द्वैत अवस्था में होता है और आत्मज्ञानी की प्रशंसा करते हुए ये कहा कि आत्मज्ञानी क्रीड होता है अज्ञानी तो आत्मा से भिन्न बाह्य साधन सापेक्ष क्रीड़ा वाला होता है आत्मज्ञ की क्रीड़ा आत्म अतिरिक्त निरपेक्ष होती है और वह आत्मरति है का आत्मा को छोड़ करके अन्य किसी में भी उसकी रति नहीं है प्रेम नहीं है इसलिए कि दूसरा है ही नहीं तो किस में रति होगी और क्रियावान है का मतलब उसकी उपाधि में होने वाली क्रियाएं उसकी प्रतीत होती हैं उन लोगों को जो उपाधि को ही अपना स्वरूप मानते हैं तो उनके दृष्टि से कहा जा रहा है कि ज्ञानी को तो कार्यक्रम संगाद आत्मा से अतिरिक्त प्रतीत नहीं होता जैसे रज्जू को जानने वाले को सर्पाधि विकल्प प्रतीत नहीं होते हैं तो ज्ञानी को ज्ञानी की उपाधि तत्व से यानी अपने वास्तविक स्वरूप से अतिरिक्त प्रतीत न होने से जिसको प्रतीत होगी उसे उस उपाधि में होने वाली क्रियाएं भी दिखेगी धर्मी दिखेगा तो धर्म भी दिखेगा और ज्ञानी की उपाधि में जिसमें ज्ञानी का अहम भाव मम भाव नहीं है निर्ममो निरहंकार है ज्ञानी अपनी उपाधि के प्रति तो उस उपाधि में अज्ञानी को जो क्रियाएं भाषेगी वह किस प्रकार की होगी ज्ञानी करेगा नहीं लेकिन सक्रिय कार्यक्रम संघात में दिख रही है क्रियाएँ वह होगी स्वाभाविक क्रियाएं और स्वभाव ज्ञानी का जैसा होगा स्वभाव यानी संस्कार तो ज्ञानी का ज्ञान से पूर्व में की हुई साधनाओं का ही संस्कार चित्त में अभिव्यक्त रहेगा इसलिए उस संस्कार के अनुसार ज्ञानी की उपाधि में क्रियाएं होगी वह अज्ञानी को प्रतीत होगी वह उपाधि जिसकी है ज्ञानी की तो मानेगा अज्ञानी की ज्ञानी की उपाधि में होने वाली क्रियाएं ज्ञानी की हैं और वह क्रियाएं कौन सी तो ज्ञान ध्यान वैराग्यादि रूप क्रियाएं ऐसा भाष्य में भस भगवान क्रियावान पद को जब अलग मानते हैं उस समय का अर्थ किया वो संस्कार के अनुसार होगी ज्ञानी की उपाधि में क्रियाएं और अज्ञानी को वह ज्ञानी की क्रियाएं प्रतीत होगी ज्ञानी उस कार्यक्रम संघात को मैं न समझने से अपनी क्रिया नहीं मानेगा तो अज्ञानी के दृष्टि से विशेषण हैं आत्मक्रीड़ह आत्मरति और क्रियावान तो ज्ञानी को जो दिखेगा उसी में उसकी क्रीड़ा भी और रति भी होगी तो आत्मा ही दिख रहा है इसलिए आत्मा में ही क्रीड़ा है आत्मा में ही रति है और क्रियाएं भी जो उपाधि में होगी वह ज्ञानानुकूल ही क्रियाएं रहेगी वो आत्म भाव से प्रचुत करने वाली क्रियाएं ज्ञानी की उपाधि से नहीं होगी क्योंकि अज्ञान अवस्था में ज्ञानानुकूल क्रियाएं ही करता रहा है जिससे देहादि में से अहंता हट जाए और सर्वात्मा ब्रह्म में अहंता स्थिर हो जाए ऐसी क्रियाएं निधि रूप पूर्व में करता आ रहा है तो उन्हीं का संस्कार रहेगा और वह क्रियाएं ज्ञानी को आत्मभाव से प्रच्युत करने वाली नहीं है इसलिए क्रियावान का अर्थ करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा था ज्ञान वैराग्यादि जो क्रियाएं हैं तद्वान क्रियावान का अर्थ किया था कि क्रियावान यानी ज्ञान ध्यान वैराग्यादि क्रिया यसे सोअयम क्रियावान यहां तक कि चर्चा हम लोग कर चुके हैं अब आत्मरति ही और क्रियावान इन दो शब्दों को अलग अलग न समझ कर सामासिक एक शब्द है तो सामासिक एक पद होगा तो बीच वाला विसर्ग हट जाएगा और आत्मरति क्रियावान ऐसा एक पद प्रयोग होगा तो समास तो इसमें समास पाठ में भस्कर भगवान विग्रह करके बताते हैं कि इस भाष्य में हैं समास पाठे आत्मरति इति भासपाठे अर्थयोर अन्यतरो अतिच्यते तो आत्मरति ही क्रिया है जिसकी ऐसा यदि बहुरी समाज करते हैं तो फिर बहुरी समाज से ही अर्थ निकल रहा है क्रिया का विशेषण हो जाएगा आत्मरति तो जैसे कमलम आनय कहने से तो जिस किसी भी रंग के कमल पुष्प को लाया जा सकता है लेकिन नीलम कमलम आनय ऐसा कहेंगे तो नीला कमल ही लाना होगा रक्तादि जो कमल है लाल ला आदि कमल वो नहीं लाया जाएगा नीलम ये विशेषण अन्य रूप वाले कमल का व्यावर्तक है ऐसे आत्मरति रेव क्रिया अश्य इसमें आत्मरति ये विशेषण बनेगा क्रिया का तो आत्मरति रूपा क्रिया है जिसकी उसे कहा जाएगा आत्मरति क्रिया आत्मरति क्रिया ऐसा बहुरी समास करेंगे तो जैसे आत्मक्रीड़ा ऐसे आत्मरति क्रिया होना चाहिए लेकिन यहाँ पर हैं आत्मरति क्रियावान तो इस पक्ष में भाष्कर भगवान कहते हैं यदि बहुरी समास करने से ही मतुप प्रत्यय का जो अर्थ होता है तद्वान वाला ये निकल आता हो तो फिर मधु प्रत्यय या बहुरी समास इन दो में से एक की आवश्यकता नहीं होती मधु प्रत्यय की आवश्यकता नहीं होती तो यहाँ बहुरी समास करके आत्मरति क्रिया आत्मरति क्रिया ऐसा पद प्रयोग करने मात्र से ही मधु प्रत्यय का भी अर्थ लाभ हो रहा है तो मतु प्रत्यय का प्रयोग क्रियावान में जो वान है ना वो मतु प्रत्यय है वह अधिक है अतिरिचते का अर्थ है अधिक है अनावश्यक है तो समास आत्मरति रेव क्रिया इति अश्य विद्यते बहूरी मतुब अन्यतरो अतिच्यते अन्यतर से लेना बहुरी समास और मतुप इन दो में से एक वो कौन बाद में आने वाला ये मतुप वह अतिरिक्त है अधिक है अब टीका में टीकाकार बताते हैं मतुप की सार्थकता अधिक नहीं है करके कहते हैं शंका करते और फिर उसका समाधान करते हैं तो टीका को देखिए कि रति ही आत्मरति ही तत्पुरुष कहा कि ऐसा यदि समास करते हैं तो मु प्रत्यय भी अतिरिक्त नहीं होगा बहुरी समास मत मानिए पहले तो आत्मरति इसमें करिए तत्पुरुष समास तो आत्मनी रति ही यह सप्तमी तत्पुरुष समास हुआ तो आत्मनी रति ही आत्मरति ये तत्पुरुष समास हैं और फिर आत्मरति इस पद का क्रिया के साथ कर्मधारय समास करिए जैसे नीलं च तत् नीलोत्पलम होता है ऐसे आत्मरति ये जो तत्पुरुष समास है इसका अर्थ निकला आत्मनी में विषय सप्तमी होने से आत्म विषयक रति रति यानी प्रीति राग रमन तो आत्म विषयक प्रीति ये आत्मरति शब्द का अर्थ निकलेगा तत्पुरुष समास उत्तर पदार्थ प्रधान होता है पूर्व पद का अर्थ उत्तर पद का विशेषण बनेगा तो आत्मा ये पूर्व पद है उसका अर्थ जो आत्मवस्तु है, वह विषयतया विशे विशेषण बनेगा रति का तो आत्म विषयनी रति ये आत्मरति शब्द का अर्थ निकलेगा आत्मविषयनी प्रीति। और फिर क्रियापद के साथ तत्पुरुष समास करते हैं यदि आपका कर्मधारय है समास वो भी तत्पुरुष विशेष ही है तो खाली क्रिया शब्द का तो अर्थ निकलेगा सब प्रकार की क्रियाएं गमन आगमन बैठना उठना अनेकों प्रकार की क्रियाएं पूजा पाठ कई हैं सारी क्रियाएं दर्शन आदि बोलना आदि क्रिया शब्द तो सामान्य हैं समस्त क्रियाओं को बताएगा जैसे कमल शब्द कमल पुष्प मात्र को बताएगा चाहे वो पीला कमल पुष्प हो नीला हो सफेद हो लाल हो हरा हो सबको बताएगा और नील कमल ये शब्द केवल नील रूप वाले कमल पुष्प को ही बताएगा अन्य को नहीं बताएगा ऐसे सामान्य जो क्रियापद शब्द है वह क्रिया शब्द तो सभी प्रकार की क्रिया मात्र का परामर्शक होगा और उसका विशेषण बनेगा ये आत्मरति शब्द कर्मधारे सम करेंगे तो नीलोत्पलम के तरह ये आगे कहते हैं आत्मन शब्द है नकारांत आत्मनि सप्तमी है विषय सप्तमी है आत्मविषयक रति ये अर्थ निकलेगा सप्तमी का अर्थ विषय है द्वितीय नहीं वहाँ तो प्रथमा में विग्रह किया जा रहा है नीलंच तत्पलंच नीलोत्पलम वो द्वितीय नहीं है नपुंसक लिंग है उत्पल शब्द प्रथमा का एक वचन है नीलं चत उत्पलंच नीलोत्पलम और ये रति शब्द स्त्रीलिंग है तो आत्मनि रमु क्रीड़ायाम धातु से तीन प्रत्यय होकर के रति शब्द बना वो स्त्रीलिंग स्त्रियाम तीन से अक्तिन प्रत्यय स्त्रीलिंग में होता है तो आत्मनि रति आत्मरति ये बना और फिर आत्मरति शब्द का क्रिया शब्द के साथ कर्मधारय सम हो रहा तो उसका विग्रह कर रहे हैं टीकाकार अभी ये ये तत्पुरुष समास का विग्रह हुआ सप्तमी तत्पुरुष का और कर्मधारय का विग्रह है सा एव क्रिया अशस्ति तो साव क्रिया इतना कर्मधारय का विग्रह होगा साय क्रिया और अशस्ति ये मतु प्रत्यायत का विग्रह हैं आत्मरति क्रियावान जैसे ज्ञानम अश्स्ति ज्ञानवान विद्या अशा अस्तिथि विद्यावान ऐसे आत्मरति क्रिया अशस्ति आत्मरति क्रियावान वो आगे बनेगा लेकिन कर्मधारे समाज का विग्रह है सा क्रिया तो सा ये सर्वनाम है आत्म पूरों में बताया गया जो आत्मरति इस शब्द से आत्म आत्मविशयनी प्रीति रूपा क्रिया उसका परामर्शक हो जाएगा सा शब्द तो आत्मविषयनी प्रीति ही क्रिया है उसे कहा जाएगा आत्मरति क्रिया एक शब्द बना ये, ये कर्मधारय समास है जैसे नीलोत्पलम नीलाजो कमल वो नीलोत्पल ऐसे क्रिया शब्द केवल क्रिया शब्द का प्रयोग करेंगे तो क्रिया कहने से तो सारी क्रियाएं आ गई और आत्मरति क्रिया कहने से केवल आत्मविषयनी प्रीति रूपा क्रिया बाकी क्रियाओं का व्यावर्तक विशेषण हो जाएगा आत्मरति क्रिया का विशेषण बनने से जैसे नीलम शब्द ने रूपांतर का व्यावर्तन कर दिया ऐसे आत्मरति शब्द व्यावर्तक होगा अन्य क्रियाओं का खाली क्रिया शब्द के तो अर्थ थे सभी प्रकार की क्रियाएं। अब आत्मरति इस विशेषण को जोड़ देंगे क्रिया शब्द के साथ तो आत्मरति क्रिया इतने का अर्थ निकलेगा कि केवल आत्मविषयनी प्रीति रूपा क्रिया ये आत्मरति क्रिया का अर्थ निकलेगा और ये किसकी है कौन ऐसी क्रिया करता है आत्मविषयनी प्रीति रूपा आत्मरति रूपा क्रिया किसकी होती हैं जिसकी होगी उसे कहा जाएगा फिर जैसे ज्ञान जिसको होता है उसे कहते हैं ज्ञानवान विद्या जिसकी होती है उसे कहते हैं विद्यावान ऐसे आत्मविषयनी रति रूपा क्रिया जिसकी है वो हैं आत्मरति क्रियावान आत्मरति क्रियावान ऐसा समास करते हैं यदि पहले आत्मरति में तत्पुरुष समास फिर क्रिया शब्द के साथ कर्मधारय समास आत्मरति और क्रिया शब्द में और फिर आत्मरति क्रिया अस्यास्ती थी आत्मरति क्रियावान ऐसा मतुप्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो व्यर्थ नहीं होता मतुप्रत्यय ऐसा विग्रह किया जाए ये आग्रह हैं शंका करने वाले का तो सा क्रियास्ती आत्मरति क्रियावान इति क्रियावान्न मतुबे एक प्रतीयते या तो बहुरी समास प्रतीत नहीं हो रहा है अकेला मतु प्रत्यय का ही अर्थ प्रतीत हो रहा है बहुरी समास का अर्थ प्रतीत नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ बहुरी समास हुआ ही नहीं तत्पुरुष गर्भ कर्मधारे समास हुआ आत्मरति क्रिया में और उस फिर सामासिक पद में मतुप प्रत्यय हुआ तो अकेला मतुप ही है एवकार व्यावर्तक है बहूरी समास का तो बहूरी समास का अर्थ तो यहाँ पर प्रतीत ही नहीं हो रहा है मतुब अर्थ ही प्रतीत हो रहा है केवल तो मतुब एव एक प्रतीयते कथम उत्त तो भगवान ने कैसे कहा कि बहुव्रीह मतुब अर्थोर अन्यतरो अतिच्यते बहुव्री और बहुका और मतुबकाथ इन दो में से एक का अर्थ अधिक है इन दो में से एक का ही प्रयोग होना चाहिए ऐसा भाष्यकार भगवान ने कैसे कहा ये आक्षेपकर्ता ने आक्षेप किया अब इसका समाधान टीकाकार कर, कर रहे हैं यानी बहुरी ही मतुवर्थ अन्यतरो अतिरिक्च इस भाष्य पंक्ति को दिखाना होगा उचित ही आक्षेपकर्ता ने तो ठीक ही युक्तियुक्त आक्षेप किया है और भाष्य को भी युक्तियुक्त ही बताना पड़ेगा तो ऐसा रास्ता निकालते हैं टीकाकार तो कहते हैं सत्यम असमास पाठे असमसपाठे दर्थवत्व समास पाठे तु अन्यतरो मतुव अतिरिक्ते विशिष्यते बाह्य क्रिया निवृत्ति लाभात्थ तो सत्यम का अर्थ है आक्षेपकर्ता का आक्षेप उचित है ये सत्यम शब्द का अर्थ निकलेगा कि आक्षेपकर्ता ठीक ही आक्षेप कर रहा है लेकिन भाष्कर भगवान गलत शब्द प्रयोग नहीं करेंगे तो भी उन्होंने शब्द प्रयोग किया है तो भाष्यकार भगवान का आशय बता रहे टीकाकार आक्षेप भी उचित हैं और भाष्य प्रयोग भी उचित हैं दोनों भी उचित कैसे होंगे तो कहते इस प्रकार होंगे कि असमास पाठे द्वयो अर्थवत्व आशीत द्वयो यानि बहुरी समास और मथु इन दोनों को भी अर्थवान माना गया सार्थक माना गया सफल माना गया पाठ में आत्मरति अलग पद है, क्रियावान अलग पद है। तो उसमें आत्मरति में बहुरी समास है, आत्मनि रति यश्य असो आत्मरति ये बहुरी समास भी सार्थक हैं ज्ञानी को बताता है और क्रिया अशस्ती क्रियावान ये मतु प्रत्यय भी सार्थक हैं उस समय क्रिया शब्द से लिए ली गई ज्ञानानुकुल जो ज्ञान ध्यान वैराग्यादि रूपा क्रियाएं क्रियाएँ पाठ में बहुरी समास भी सार्थक हैं क्रियावान में मतु प्रत्यय भी सार्थक हैं ये उचित हैं इसलिए कहते हैं कि सत्यम असमास पाठे द्वयो अर्थवत्व आसीत लेकिन समास पाठ जब करेंगे तो कहते हैं समास पाठे तू अन्यतरो मतुब अतिरिच्यते अन्यतरो अतिरिच्यते इसमें अन्यतर शब्द से लेना मतुप को तो अन्यतरो यानी मतुप अतिरिचते मतुप और अतिरिचते शब्द का अर्थ व्यर्थ है ये नहीं करना अतिरिचते शब्द का भी अर्थ कर दिया टीका में टीकाकार ने विशिष्यते तो समास पाठ में मतुप को माना जाएगा विशेष विशेष्य विशिष्यते तो मतु मतु प्रत्यांत जो था क्रियावान शब्द उसमें वह विशेषित होगा तो कैसे विशेषित होगा आत्मरति इस पद से क्रिया को विशेषित करेंगे तो अर्थ निकलेगा आत्मरति से अतिरिक्त जो बाह्य विषय क्रियाएं हैं अनात्म विषय क्रियाएं उनका त्याग उसका व्यावर्तक बनेगी ना आत्मरति यह क्रिया क्रिया सामान्य का विशेषण बनेगी तो इसलिए कहते बाह्य क्रिया निवृत्ति लाभात तो बाह्य क्रियाएं हो गई आनात्म अनात्मविशेणी क्रियाएं और उनका निवर्तन उनकी निवृत्ति का लाभ होने से माना जाएगा कि मतुप का विशेषण है आत्मरति यानी मतुप की प्रकृति जो क्रिया शब्द है उसका विशेषण है आत्मरति ऐसा करने से बाह्य क्रियाओं का व्यावर्तन प्राप्त हो रहा है इसलिए मतुब विशेष्य को बता रहा है मतु विशेष को बता रहा है का है मतु प्रत्यय की प्रकृति विशेष रूप अर्थ को बताती है मतु प्रत्यय की प्रकृति है क्रिया शब्द वह विशेष्य है और आत्मरति विशेषण है तो अतिरिचते शब्द का अर्थ विशिष्यते ऐसा किया जाए तो बाह्य क्रिया निवृत्ति लाभाद इत्य तो इस प्रकार यहां तक भास्कर भगवान ने व्याख्यान किया क्रियावान शब्द तक आत्मरति आत्मरति आत्मविषयनी रति ही क्रिया है जिसकी वह है आत्मरति क्रियावान ये जैसे ब्रह्मज्ञानवान तो ब्रह्म विषयक ज्ञान है जिसको हाँ, हाँ, वो हैं ब्रह्मज्ञानवान ऐसे आत्मविशेणी रति ही क्रिया है जिसकी वो है आत्मरति क्रियावान अब जो समुच्चयवादी हैं, ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय मानना चाहते हैं जो लोग वह ये मानते हैं कि यहाँ पर क्रिया शब्द से वेदों के द्वारा विहित अग्निहोत्रादि जो कर्म है तत्द वर्णाश्रम विहित उसको क्रिया शब्द से ले लो तो क्रियावान का अर्थ निकलेगा अग्निहोत्रादि कर्म करता क्रियावान क्रिया शब्द से अग्निहोत्रादि अपने अपने वर्ण आश्रम विहित कर्मों को लेना शास्त्र ने बताए हुए कर्मों को और स्वस्व वर्ण आश्रम विहित कर्म हो गए क्रिया शब्द का अर्थ और क्रियावान शब्द का अर्थ निकलेगा स्वस्व वर्ण आश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान करने वाला वह क्रियावान अग्निहोत्रादि कर्म कर रहा है यावजीव अग्निहोत्रम जुहियात शास्त्र के आज्ञा के अनुसार और ज्ञानी भी हैं विद्वान भी हैं और अग्निहोत्रादि कर्म भी कर रहा है तो क्रियावान शब्द का प्रयोग करके इस मंत्र में श्रुति विद्वान क्रियावान होता है अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान करता है यह बता करके एक प्रकार से तत्वज्ञान के साथ वर्णाश्रम विहित कर्मों का समुच्चय बताना चाहती है ऐसा व्याख्यान कुछ लोग करते हैं समुच्चयवादी उनके व्याख्यान का अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है केचित इत्यादि भाष्य से तो केचित इत्यादि भाष्य का उवतरण है टीका में एक देशी व्याख्याम उद्भाव्य निराचे केचितू तू ना तो भगवान भाष्यकार एक देशी की व्याख्या का उद्भावन करके यानी अनुवाद करके उसे दिखा करके फिर निराकरण करते हैं एक देशी के मत का और एक देशी की व्याख्या कौन से मंत्र की यहाँ की क्रियावान शब्द का जो अर्थ किया है एक देशी ने विद्वान को विद्वान शब्द से तो लिया गया ब्रह्मज्ञानी को और ब्रह्मज्ञानी क्रियावान होता है इसमें क्रिया है स्वस्व वर्णाश्रम विहित तो अग्निहोत्रादि कर्म तो अग्निहोत्रादि कर्म करने वाला विद्वान होता है ज्ञान के साथ ही तत्व के साथ ही अग्निहोत्रादि कर्मों का भी अनुष्ठान करता है सह समुच्चय तत्व ज्ञान और अग्निहोत्रादि का मानना चाहते हैं जो लोग वे हैं यहाँ पर केचित। तो भाष्य में है कि केचित तू अग्निहोत्रादि कर्म ब्रह्म विद्ययो हो समुच्चयार्थम इच्छन्ति। तो कुछ लोग ये जो हैं समुच्चयवादी क्रिया शब्द से अग्निहोत्रादि कर्म का ग्रहण करके क्रियावान शब्द से मानना चाहते हैं ब्रह्म ज्ञान के साथ ब्रह्म तो अग्निहोत्रादि कर्म और ब्रह्म विद्या यानी ब्रह्मज्ञान तत्व ज्ञान इन दोनों का समुच्चय रूप अर्थ श्रुति के द्वारा विहित है समुच्चय का विधान मानना चाहते हैं ये तो अनुवाद हुआ उनके मत का उद्भावन हुआ अब तथ्य एश इत्यादि के द्वारा निराकरण है तो निराकरण भाष्य को देखिए कि तथ्य इति मुख्यार्थ ब्रह्मविद्या मुख्याचन विरुद्यते तत्न एक मत एक मत का परामर्शक हैं सर्वनाम। एक केचि शब्द से ग्राह्य अग्निहोत्रादी कर्म के साथ ब्रह्मज्ञान का सह समुच्चय मानने वाले उनका जो यह सहसमुच्चय रूप मत है यह इसका आ विरोध है विरोध होता है किसके साथ विरोध होता है तो कहते हैं ब्रह्मविद एश ब्रह्म विदां वरिष्ठ ये जो इसी मंत्र में उत्तर वाक्य आ रहा है वह ब्रह्मज्ञानी में बाकी ब्रह्मज्ञानियों की अपेक्षा वरिष्ठता प्रधानता मुख्यता बताने वाला है हाँ सर्वश्रेष्ठता बताने वाला जो वाक्य है वाक्यशेष इसके साथ विरोध होगा समुच्चे वादी के मत का तो ऐश ब्रह्म वरिष्ठ इति अने इस वाक्यशेष के साथ और यह वाक्यशेष कैसा है तो मुख्यार्थ वचन यानी मुख्य अर्थ का प्राधान्य रूप अर्थ का परामर्शक है बोधक है ब्रह्मज्ञानी में इस प्रकार के ब्रह्मज्ञानी में अन्य ब्रह्मज्ञानी की अपेक्षा प्रधानता उत्कर्ष बताने वाला जो यह वाक्य शेष है इस वाक्यशेष के साथ विरोध होगा समुच्चयवादी के मत का ये कहा तच्च ब्रह्मविदाम वरिष्ठ इतिन मुख्यार्थवचन विरुद्ध थे आगे हैं नहीं अच्छा पहले टीका में थोड़ा आने न इसका अर्थ देखिए तो अन ज्ञान कर्म समुच्चय प्रतिपादन क्रियते इति असत अच्छा वो आगे का अन्वय बता रहा है तो टीका को देखिए भाष्य को देखिए नहीं बाह्य क्रियावान बाह्यक्रियावान्न आत्मरति भविष्चय अनुपन्न है इसे दिखाने के लिए कहते हैं कि नहीं बाह्य क्रियावान क्रियावा भवितुम भविशक्त कच्चि कहते कोई भी बाह्य बाह्यक्रिया यानी अग्निहोत्रादि कर्म करने वाला आत्मरति नहीं हो सकता क्योंकि कहते हैं बाह्य क्रिया वी निवृत्त ही आत्मक्रीडवती बाह्य क्रिया आत्मक्रीडयोर विरोधात् तो आत्मरति और आत्मक्रीड़ इन दोनों पदों का जो अर्थ है इसका विरोध है बाह्य क्रिया के साथ बाह्यकर्मों के साथ इसलिए कहते हैं कि बाह्य क्रिया विनिवृत्त तो जो बाह्य क्रियाओं से विनिवृत्त हैं पिछले गीता में कहा योगारूढ़ से तस्वण उच्यते योगारूढ़ हो गया साधन चतुष्ट सम्पन्न हो गया ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन ध्यासन करने में समर्थ हैं तो वो फिर उसके लिए तो शम शम है उपरति और उपरति पूर्वक फिर आत्मसंस्तम मन न किंचित अ चिन्तयेत। ये हैं तो क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि बाह्य क्रियाएं करते समय फिर इसके बाद ये अनुष्ठान इसके बाद ये अनुष्ठान इसके बाद ये अनुष्ठान ऐसा ये मन बाहर का अनुष्ठेय अर्थ स्मरण करने में व्यापाररत रहेगा तो निष्क्रिय जो आत्म स्वरूप है उसमें समाहित नहीं हो पाएगा इस दृष्टि से कहते हैं कि बाह्य क्रियावान आत्मरति भवित न शक्तो कश्चित और बाह्य क्रिया विनिवृत्तों ही आत्मक्रीड़ो भवती इसलिए बाह्य मुख जो नहीं है है है वही आत्म क्रीड हो हो सकता सकता आत्मा में में तथा रतिवान हो, हो सकता। दोनों का आपस में विरोध होने से बाह्य क्रिया विरोधात आगे कहते हैं कि नहीं तम प्रकाशयोर युगपद एकत्र और ज्ञान का समुच्चय जरूर है लेकिन सह समुच्चय नहीं क्रम समुच्चय। इसलिए भगवान ने कहा कर्म को भी साधन बताया आरुरुक्षोर मुनेर ब्रह्म कर्म कारण मुच्चय योग आरु रुक्षुता के लिए तो कर्म ही साधन है और जब योग आरुरुक्षा पूरी हो जाए योगा रोहन संपन्न होने से योग आरुरुक्षा पूरी होगी किसी भी विषय की इच्छा की पूर्ति मानी जाती है विषय प्राप्त होने पर इच्छा पूर्ण हुई माना जाता है और योगा रोहन की इच्छा जिसको है उसे कहते योग आरुरुक्षु और वो योगाहण पूरा हो गया तो योग आरुरुक्षा नहीं रहेगी योग आरुरुक्षा की पूर्ति होगी और योगाहण संपन्न करता है योगारूढ़ बना देता है कर्म जब निष्काम कर्म भगवद् अर्चन बुद्धि से किया जाता है तो स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धि विंदती मानव परमात्मा की अर्चना समझ करके पूजा समझ करके स्वकर्म है अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्म अग्निहोत्रादि उनका अनुष्ठान कर रहा है निष्काम तो ऐसा मनुष्य भगवान की आराधना कर रहा है तो उस आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान उसे एक सिद्धि देते हैं सिद्धि मिंदती मानव वो सिद्धि है अंतकरण की शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य तो वैराग्य पर्यवसायी अंतकरण की शुद्धि ये वो सिद्धि हैं जो अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्मों का अनुष्ठान ही परमात्मा की पूजा है ये समझ करके करते हैं उन्हें वैराग्य पर्यवसायी कर्म से शुद्धि प्रदान करते सिद्धि प्रदान करते हैं भगवान वैराग्य पर्यवसायी अंतकरण की शुद्धि रूप सिद्धि और ये वैराग्य पूर्ण रूप से हो गया विवेक पूर्वक तो उसके लिए फिर माना जाता है कि वो हो गया योगारूढ़ वैराग्यवान में शमदमादि आएंगे ही वैराग्य विवेक पूर्ण हमारे चित्त में आ गया है इसका हाँ द्योतक है वैराग्य साधन होता है शम दमादि का मुमुक्षा का तो यदि शम दम उपरति तिथिक्षा सम श्रद्धा समाधान ये आ गए तो तब माना जाता है कि विवेक पूर्ण वैराग्य है हमारे चित्त में और ये आ गए हैं और अभी अज्ञान है तो पूरी इच्छाएं तो समाप्त नहीं होगी संसार विषय में कोई इच्छा नहीं रहेगी तो मुमुक्षा में मोक्ष की इच्छा मोक्ष है ब्रह्म भाव यानी ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मस्वरूपी तो परमात्मा को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा ये आ जाए और मोक्ष का साधन ज्ञानादेव तो कैवल्यम के अनुसार मात्र ब्रह्म ज्ञान ही है। तो मोक्ष पर्यवसायी मोक्ष दिलाने वाला ब्रह्म ज्ञान की तीव्र इच्छा हो जा नचिकेता के तरह विद्याभिप्सु ही बन जा विद्याभिप्सुनम नचिकेत सम्बन्ध विद्याभिप्सु विद्याभिप्सु मानता हूँ मैं तुम्हें विद्याभीप्सु कहते हैं विद्या को ही प्राप्त करना चाहता है जो और जो विद्याभिपु हैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ही जिसकी ब्रह्म जिज्ञासा शांत हो सकती हैं संसार के अन्य प्रलोभनों से नहीं उसे कहा जाता है योगारूढ़ और ऐसा योगारूढ़ हो गया यदि तो उसके लिए संसार हैं कर्मफल और संसार विषयनी नचिकेता के तरह कोई इच्छा बिना कर्म किए भी संसार रूप फल उपलब्ध हो रहा हो लेकिन मन लेने के लिए तैयार ना हो तो माना जाता है योगारूढ़ है उसे फिर बाह्य साधनों की जरूरत नहीं है वह शम का अधिकारी है। उसके लिए तत्व ज्ञान प्राप्त कराएगा शम तो योगा रूढ़ से तसे शम सम कारण उससे पहले तक कर्म इसलिए वेदांत में भी ज्ञान कर्म समुच्चय है लेकिन कर्म समुच्चय है सह समुच्चय नहीं तो ये कहते हैं कि नहीं तम प्रकाशयोर युगपत एकत्र स्थिति संभवती जो परस्पर विरोधी है उनका एक साथ एक स्थान पर अवस्थान संभव नहीं होता ऐसे अंधकार और प्रकाश के तरह ही आत्मरति आत्मक्रीड़ा के साथ बाह्य अग्निहोत्रादि कर्मों का विरोध होने से ये एक व्यक्ति में एक समय में साथ साथ नहीं रहेंगे इन दो में से एक समय एक ही का अधिकारी माना जाएगा या तो तत्व का अधिकारी रहेगा या तो कर्म का अधिकारी अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ एक समय में नहीं रहते जैसे ऐसे ये भी दोनों साधन क्रम से रह सकते हैं एक साथ नहीं रह सकते तस्मात्प्रलपित एवेत अने तो न ज्ञानकर्म समुच्चय प्रतिपादित प्रतिपादन तो तस्मात यानी इस कारण से ज्ञानकर्म का सह समुच्चय असंभव होने से जो समुच्चयवादी के द्वारा ये कहा गया कि ज्ञान कर्म समुच्चय क्रियावान इति ज्ञानकर्मसमुच्चय प्रतिदनमें ज्ञान कर्म समुच्चय प्रतिदन क्रियते ये जो कहा गया प्रलपिता यानी कथित उत्त ये असत हैं गलत है के चित्त का मत गलत है ये भाष्कर भगवान ने कहा क्यों गलत है तो इसके लिए श्रुतियाँ बता रहे हैं प्रमाण के रूप में तो कहते हैं है, हाँ पहले इसका अन्वय बता टीका जो देख रहे थे टीका को देखिए टीकाकार अन्वय बता रहे इस वाक्य का कि अने न वचन ज्ञान कर समुच्चय प्रतिपादन क्रियते इति तद असत प्रलपितम एव इति योजना ऐसा अनुय करना भाष्य का कि क्रिया क्रियावान यह वचन ज्ञान कर्म समुच्चय का प्रतिपादक है ऐसा व्याख्यान जो केचित करते हैं वह उनका कहना गलत है अब भाष्य में है अन्यवाचो विमुंच सन्यास योगात इत्यादि श्रुतिभ्य अन्यवाचो विमुंच थ अमृत सेतु इत्यादि श्रुतियाँ अन्यवाक शब्द से अपराविद्या को बता रही हैं और अपराविद्या तथा अपराविद्या प्रतिपादित साधन उसे विमुंच छोड़ दो ये कहने वाली श्रुति यदि ज्ञानकर्म सह समुच्चय श्रुति को अपेक्षित होता तो जिज्ञासु होने के बाद नचिकेता के तरह मैत्री के तरह जिज्ञासा संपन्न अधिकारी को ये न कहती कि अन्य वाचो विमुंच क्योंकि ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय श्रुति को अपीष्ट होता यदि तो ये अपरा विद्या का प्रतिपाद्य कर्म का त्याग श्रुति न कहती तस्मात और दूसरा है अन्य संन्यास योगात् यत शुद्ध सत्व ये जो मंत्र हैं यहाँ पर भी संन्यास यानी बहिरंग साधन का त्याग विविध दुष्य के द्वारा किया गया वह बता रहा है यह सन्यास को भी साधन ज्ञान का गीता में भी पाँचवें अध्याय में चौथे पाँचवें अध्याय में ज्ञान कर्म कर्मसन्यास योग है न ज्ञानय कर्म सन्यास ज्ञान कर्म सन्यास और तृतीय अध्याय में कर्मयोग बताया है वह ज्ञान के बहिरंग साधन के रूप में कर्मयोग हैं ज्ञान के अंतरंग साधन के रूप में कर्मसन्यास योग है दोनों साधन बताए हैं तो तस्मात तस्मात्म एव इह क्रियावान योग ज्ञान ध्यानादि क्रियावान इसलिए यहाँ पर यानी ज्ञान विपरीत क्रियाओं को बहिरमुख करने वाली क्रियाओं को यहाँ पर क्रिया शब्द से नहीं लिया जा सकता जिस कारण से उस कारण से यहाँ क्रियावान शब्द से लेना है जो ज्ञान ध्यान वैराग्यादि ब्रह्म ज्ञान अनुकूल क्रियाएं हैं आत्मक्रीड़ता तथा आत्मरति के अनुकूल जो क्रियाएं हैं ध्यानादि क्रियाएँ वो आत्माभिमुख रखती है हमेशा तो जिससे मन हमेशा आत्माभिमुख रहे अनात्माभिमुख ना हो ऐसी ज्ञान ध्यानादिरूप क्रियाएं ही यहाँ क्रियावान में क्रिया शब्द का अर्थ है और उन क्रिया वाला मन को हमेशा जो क्रियाएँ आत्माभिमुख रखती हैं ऐसी क्रिया करने वाला वो है क्रियावान ये अर्थ निकलेगा तो तस्मा अयम एव इह क्रियावान कौन तो कहते यो ज्ञान ध्यानादि क्रियावान सो अभिन्नाथम सन्यासी यह अभिन्नाथमरियाँ लक्षण तो कहते हैं जो ज्ञान क्रियामान है वह अभीमरियाद आर्य अभिन्थ क्या आप पढ़िए पूरा पद पढ़िए उसमें ल, ल, ल, हिंदी में लिखा हम्म hmm? तो अभिन्न मर्यादा और अभिन्नार्थ मर्यादा चलो इस पर चर्चा करेंगे कल तो यह एवं लक्षण तो जो क्रियावान है का मतलब ज्ञानानुकूल क्रियावान है और ऐसा जो सन्यासी है वह नातिवादी आत्मक्रीड़ा एवं लक्षण कर रहे हैं यानी जो विशेषताएं उसमें बताई है उसे येष ब्रह्म, ब्रह्म विद्या वरिष्ठ में ये शर्वनाम से लेना है ये सर्वनाम परामर्शक हैं पूर्व में ज्ञानी के जो विशेषण बताए हैं कि जो अतिवादी नहीं हैं आत्मक्रीड़ हैं आत्मरति हैं और क्रियावान है इन विशेषताओं वाला जो ज्ञानी वो येष शब्द का अर्थ निकलेगा कहाँ कि येष ब्रह्मविदाम वरिष्ठ इस मूल में जो एष पद है उसका इन विशेषताओं वाला इसलिए आगे कहते हैं कि यह एवं लक्षणों नातिवादी आत्मक्रीड़ एवं लक्षण का ही अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा जा रहा है कि जो आतिवादी नहीं हैं आत्मक्रीड़ है आत्मरति हैं आत्म है, क्रियावान है इन लक्षणों वाला जो हैं विद्वान वह ब्रह्मनिष्ठ सब्रह्मविद्या सर्वेशाम वरिष्ठ प्रधान ऐसा ब्रह्मज्ञानी माना जाता है ब्रह्मज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी अभिनार्थ मर्यादा एक विशेषण अवशिष्ट हैं इस पर चर्चा करते हैं कल कर।